करके ओंकार का उपासना उपास पर ब्रह्म विषय ब्रह्मशिष्टकार उपासनम ओहकारषेक विज्ञान विशिष्ट अहंकार अक्षरण ओम से अक्षर अक्षर विज्ञान विशिटर विज्ञान विश्वाय के द्वारा परम पुरुष परम पुरुष आदित्य मंडल के अंतर्गत पुरुष परमात्मा उसका ध्यान करे सब तेजस सूर्य संपन्न तेज में सूर्य में तदुरुप हो जाता है जैसा पादर त्वचा तो त्वचा तो विनिर्म पदुदर्प त्वचा तो किंचक्त हो जाता है छोड़ देता है एवं हव सब पापन पापमाना हो पाप से रहित तो हो जाता है बिरुण्यते सामोकम शाम के द्वारा ब्रह्मलोक लोक ले जाता है जीव जीव ब्रह्म लोकम समि जीव है समस्त जीव जीवों का घन समुदाय समे पढ़ा तो पढ़ है सबके पीछा उससे परम शुद्ध ब्रह्मो का पूरी जो शरीर में स्थित है पुरुषम इच्छते है साक्षात्कार करता है तदितो श्लोको भवत को प्रतिपादन करने के लिए आगे दो मंत्र है भाषण ओंकार त्रिमात्रिक का। त्रिमात्र विषय विज्ञान विशिष्ट त्रिमात्रा को विषय का अनिवार्य ज्ञान तद तो ज्ञान विशिष्ट ओमितरण विज्ञान विशिष्ट नीति विज्ञान विषय कृतन ज्ञान का विषय ओंकार ज्ञान का विषय होता है तो घट जैसे ज्ञान का विषय हुआ ज्ञान विशिष्ट होता है इसी प्रकार विज्ञान विशिष्ट विषय कृतन विज्ञान का विषय तीन मात्र विषय विज्ञान हो तहकार मात्रा त्र त्रयात्मा ना ज्ञान नीति आवत है तीन मात्र से ज्ञान ओहकार के द्वारा परम पुरुषम पुषम अभिया पूरे तृती मात्र मकार उच्य हैकार मकार बारे का ही ध्यान करता है इस भ्रम करने के लिए ओम तेन ते अक्षरण एक मंत्र में कहा प्रधान ओंकार उच्य है कोई कोई किस किस मत में ओंकार भी कहा जाता है अकार प्रधाना, अकार प्रधाना। इसी प्रकार इसी यहां इसे यह, यह यहां इसलिए यहाँ भी होगा यह विशेषण है अनुपन्न यदि पूर्वोत्री ओंकार कहेंगे तो यहाँ ओमिते इतने वक्षर ने यहाँ विशेषण अनुपन्न इसलिए पूर्वोत्र ओंकार नहीं तत्व मात्रा ही यदि मात्रा प्रधान ओंकार मानेंगे तो यहाँ जो विशेषण दिया विशेष नंदरण यहाँ अनुपन क्योंकि अनुपन जो पूर्व के अनुसार अकार को धन ओंकार उन्न ओहकार है इस अर्थ करते वो ठीक नहीं पहले था अकार उकार मात्रा है यहाँ विज्ञान विशिष्ट ओम अक्षर सूर्य अंतर्गत अंतर्गत प्रतीक अभिध्यान ठीक है तृतीय श्रवणकार न प्रतीक तथा सभी विषय तेनाली द्वितियामात्र मंत्री विभति तो ऊंकार है ब्रह्म का प्रतीक नहीं होगा प्रतीक हो तो कर्म होना चाहिए क्योंकि प्रतीक उपास्य है उपासना का विषय ध्यान का विषय तथा विषय द्वितीय से ध्यान का विषय होने तो से, तो से, से कर्म है द्वितीय होनी चाहिए किन्तु अविधायक न कर्णत्म है वो ओंकार है अविधायक वाचक है ब्रह्म का इसलिए उसी वाचक शब्द के द्वारा ध्यान करे तृतीय बद नहीं तो मित्र अक्षर है नितिया के सामर्थ्य के कारण ही होगा नहीं तो तृतीय होगा ऐसे ब्रह्म को वारण करते है ओमिति प्रतीक तृतीय जो त्रिमात्र है ना वो मित्र इतने अक्षर है ना वो प्रतीक न प्रतीक है यद्यपि प्रतीक उनसे ज्ञान ध्यान का विषय उनसे कर्म होना चाहिए तस्य तस् कर्मत् कारक अभी क्रिया निर्वर्तक तन्ना विवक्षा तीजा उपज हे तो कर्म है ध्यान का विषय कि कर्म भी कारक है कारक अभीध्यान क्रिया निर्वर्तकवाद क्रियाजनक कारक अभिध्यात्मक क्रिया है ध्यान क्रिया का निर्वर्तक होता है कारक कर्म क्रिया कारक है क्रिया निर्वर्तक होक क्रिया का निर्वर्तक संपादकों से हेतु हो गया हेतुत्म तो विवेक्षा करके तृतीय भी हो जाएगी तृतीय जाए। एवं व्याख्यान हेतु ऐसा व्याख्यान करते भगवान वासी प्रतीकृत अभिध्यान प्रतीक आलम्बन प्रकृत ओंकार प्रतीक आलम्बनत्व प्रतीक रूप से ओंकार आलम्बन होता है परम चा परम च ब्रह्म अवैध श्रुत है ओंकार तो परम चा परम ब्रह्म का इसलिए ओंकार ही आलम्बन है ओंकार मिति से द्वितीय अनेक श्रुता बाध्यता अन्य था ओंकार तो द्वितीय उसका हो बादएगा ओंकार ही प्रतीक है प्रतिक्रो से उससे ओंकार का ही ध्यान करता है ब्रह्म दृष्टि टीका में प्रतीक से ही अधिष्ठान अध्यक्ष मानयुत्म्य आरोप अवैध श्रवण्य प्रतीक होने से ही अधिष्ठान ब्रह्म अध्यक्ष मानय तादात्म्य अध्यय आरोप दोनों तादात्म्य का आरोप होता है अधिष्ठान अध्यस्त में अध्यस्त का अध्यस्थ की सत्ता अधिष्ठान चलेगा नहीं अधिष्ठान रूप होता है तो अभैद श्रवण होता है अभेदर्प है इसी प्रकार वो ब्रह्म ये अवैध हो जाएगा तो कारण न होगा करण ना अभैद नहीं होना चाहिए ओंकार ओंकार अभैद श्रवर्ण नहीं बनेगा इसलिए यह कारण नहीं अभिधायक ना कारण नहीं अभी तो प्रतीक होने से आलंबन है अनेक भाष्य में ओंकारीय अनेकता अनेक अनेक ठीक थी। है ओंकार अभिध्याय द्वितीय से यदि एकमात्र अभिध्यायी तो पहला एकमात्रम द्विवार दो बार द्वितीय अन्य बाध्य तीती अन्य बाध्यता द्वितीय जो श्रुति में आई उसका बाद हो जाएगा यदि उसको कर्ण करेंगे अतः द्विमात्रेण यह पुनरिम मात्रिवारंका करते दिव्य तृतीय द्विवार हेतुपेक्ष कर कारक विभूति हेतु कर्ण स्वभाव कारकती तत तैयारी वाद हो न्यूथ तृतीयाद नहीं होना चाहिए ऐसा शंका करता है पूर्व यद्यपे तृतीयाधन कर उपपद्य तृतीय कथन होने से अनु त्रिमात्रे ना ना करना भी हो है कंकार ध्यान के लिए तथा ठीका द्वितीयद कर्मचार उपकर्म्च तस्व प्राबल्य कर्मत्व सारिया कर्म होगा तो समझ समझ समंजसन होगा सामंजस होगा समझ होगा उपक्रमस्त प्रारंभ में आया तस्व प्राबल्य प्राबल्यम इस अभिप्राय से करते हैं तथा प्रकृति प्रकृत उपक्रम आरंभ के अनुसार अन्सारिमा परम इति एव पर षेश द्वितियाँ चाहिए टीका है प्रक्रमा अनुदान किय उत्तर अभेद्रुति द्वितीयद्रधाएत ओंकार ब्रह्म एतने एकन आयतन में एक रसमे आयतन एक अने आयतन एवं अनेकती आलम वाची आयतन श्रुति आयतन दो इति वच के आयतन श्रुति बहुश्रुतिधेन तृतीय दया त्याज दो दिमात्रेन मात्र तृतीय का त्याग करना चाहिए बहुत अनुद्ध नलम्बन ही प्रतीक तो त्यजे देखम द्वितीय परिणत करनी चाहिए त्यजे देखम कुल से अर्थ न्याय त्यजे देखम कुलश्यार्थी कुल की रक्षा के लिए एक का भी त्याग कर चाहिए ग्राम से त्यज ग्राम के लिए कुल का भी त्याग कर चाहिए ग्राम की रक्षा के लिए कुल का भी त्याग करना चाहिए ग्राह्म जनपद से अर्थ है जनपद देश की रक्षा के लिए ग्राम का भी त्याग करना चाहिए आत्मार्थ है सकल चर्चित आत्मा के लिए सब पूरा देश का भी त्याग करना चाहिए सबसे मुख्य है आत्मार्थ है सकल चर्चित कहीं पृथ्वी विचर्जित का सब कुछ आत्मा के लिए त्याग करना चाहिए इसलिए यहाँ एक के लिए एक को भी त्याग कर दे पुलिसार्थी थे न्याय अनेकिया तृतीय को दोनों को द्वितीय रूप से परिणाम करनी चाहिए तृतीय मात्रारूप तेजस्वी तृतीय मात्रारूप तेजस्वी सूर्य संपन्न होती ज्ञान करता हुआ तृतीय मात्र रूप ठीक यद्य मात्रात्र ध्यानात्र मात्रात्र तीन मात्रा ध्यान करता है तो तीन मात्रा होनी चाहिए रूप होना चाहिए तथापि तृतीय मात्रा एवं यह असाधारण ये साधारण सब है असाधारण तृतीय मात्रा पहले तो प्रथम मात्र मात्रा द्वितीय मात्रा थी तृतीय मात्रा है तब प्राधान्य न निर्देश तृतीय मात्रा को प्रधान करके कहा तृतीय मात्रा रूप हो है जैसे कहा गया तृतीय मात्र रूप है सप्तम अंत पाठ है परम पुरुषम अभिध्या तेजसी सूर्य संपन्न आया तेजसी सूर्य यहाँ तृतीय मात्र रूप है सप्तमी तृतीय मात्र रूप है तेजस्वी तब सूर्य का विशेषण होगा तृतीय मात्र रूप जो तेज सूर्य है उसमें संपन्न हो जाता है तादत्म्य प्राप्त कर है मकार से आदित्य आत्मकत्व आदित्य मकर आदित्य आत्म, आधी। आत्म से तृतीय मात्र रूप तेज में संपन्न होता है मृत्यु सूर्यादीव न पुनरावृत्त थे जैसे सोमूलोक से पितुलवृति है द्वितीय मात्र उपाशन से ऐसे तृतीय मात्र रूप ओंकार से सूर्य को जाता है पुनरावृत्ति नहीं सूर्य सम्पन्न मात्र सूर्य में संपन्न मात्र सूर्य सूर्य में रहता है तो यथा पादोधर सर्पर त्वचा विनिर्मुति विनिर्मु मुक्त हो जाता है हो तो छोड़ देता है जिन्न त्वकनिर्मुक्त हो जिन्न त्वक जो जो जी हो जाता है पुराना हो गया उसको छोड़ देता है ऐसे निर्मुक्त होकर के सपना नव भवती नूतन हो जाता है एवं हवा ऐसा यथा दृष्टान्त हुआ सर्प छोड़ देता है। इसी प्रकार किसी उपासक उपाय पाप हो गया सर्पानीय ना सर्प का जिस प्रकार पाप इस प्रकार है। अशुद्ध रूपे नाप विनिर्मुक्त हो रहित पाप रहित होकर तृतीय माता रूपी तृतीय माता रूप शाम के द्वारा उन्दे ब्रह्म लोकम ब्रह्म लोक लिया जाता है हिरण्य गर्भ से ब्रह्म लोकम सत्याख्यम ब्रह्म लोकम ब्रह्म लोकम हिरण्य ब्रह्म समी जीव तीका है उसका लोक ठीक है हिरण्य गर्भ से जीव घन अनागत आवेक्षण न्याय उपादी हिरण्यगर्भ गर्भ जीव घन है अनागत आवेक्षण अनागत आगे आने वाले उसको देख करके पहले से कहते हैं अनागत अवेक्षण आवेक्षण जीव तो को देखकर के विचार करके पहले से बताते स हिरण्य गर्भ सर्विशाम संसारे नाम जीवा नाम आत्मा होता हिरण्य गर्भ सब जीव का आत्मा होते सही अंतरात्मा लिंग रूपे नाम अंतरात्मा ना? लिंगा दिया समस्त समस्त हिण्यगर्भंगेण लिंगशरीर समलिंगे समलिंग स ही अंतरात्मा लिंगता अंतरात्मा तस्ंगात्म संहता सर्वे जीवा सह जीव समिंगशरी हिण्यगर्भ में संहते एक ही होता है। एकीभूत तस्था समीलिंगात्मन हिण्यगर्भ समिलिंगात्म हिण्यगर्भ लिंग सर्विमानी व्यष्टिलिंग न्यलग अलगिंग अलग तेजस सर्व जीवा तंग है, कल दृष्टान दिया गोप्त साम खंड मुंडाव गोप्त गुप्त है सब व्यक्ति जिस प्रकार कल्पित है खंड मुंडा है नाम गो का पूछ कट गया तो खंड हो गया सिंह टूट जान से मुंडा से नाम खंड मुंडा अलग अलग व्यक्ति जिस प्रकार एक एक गोत्र तो सामान्य अंतर्भूत है कल्पित होते हैं इसी प्रकार समस्ट लिंगाभिमान हिरण्य गर्भ में जस्टि लिंगाभिमान सब में है उसमें कल्पित है एक रूप है संभव है इधानी वाक्य में योजती सविद्वान तस्मा स जीव घन समत्र हिरण्य नगर जीव ओं का घन समि स विद्वान त्रिमात्रो त्रिमात्रा ओंकार तीन मात्रा वाले ओंकार को जानने वाला उपासक तो। तस्मा जीव घनात् जीव घन हिरण्य गर्भ हिरन गर्भात ऐ पर समि पर है हिरनेगर हो गया पर उससे भी परमात्मा क्यों पुरुषम परमात्मा को इचते साक्षात करतेषे सर्वशरी प्रविष्ट स्थित है सर्वश्रे प्रवेश पश्य ध्याम ध्यान करते साक्षात कार्य करता है ठीक है स विद्वान इधान ध्याम पश्चात ब्रह्मलोक प्राप्त अभी ध्यान करता है इसे ब्रह्म लोक प्राप्त करता है तत्र ब्रह्म लोके स्थावर जंग में भरा जीव घना परम परा जीव घने पर किसके अपे पर जंग में स्थावर जंग में चरा चर सबसे पर हो गया हिरण्य गर्भ पर व्यस्टि जीव जड़ सबके अपेक्षा पर हो गया हिरण्य स्थावर थावर में भय जीव घना पर जीव घनावर जंगलों से परे है जीव घन हिरने गर्भ उससे भी परमात्मा पुरुष तथा मुक्त मुक्त हो जाता है मंत्रो भवत इसी अर्थ का प्रकाश में उपकाश करने के लिए आगे दो मंत्र है तथा यह पुनरेतम इत्यादिना न उक्त अर्थ आद्य मंत्र योजन यह पुनर त्रिमात्रेणी मंत्र है ओम इतने परम पुरुष सम्भवित है इस अर्थ में दो मंत्र में से प्रथम मंत्र <coughs> योजना बताते भगवान वाषिका तीसरो मात्रा मृत्युमत प्रयुक्ता अन्य सत्ता अना तीन मात्रा है तीन मात्रा मृत्यु मत मृत्यु मत क्या बोवन मृत्यु मत मृत्यु वाले प्रयोगिता ध्यान करने वाले प्रयोग किया उपासना करने वाले <t domains> अन्योन्य सबिप्रयोगिता परस्पर संबंध अनाभिप्रयोगता तो परस्पर एक एक विषय में प्रयोग करेंगे तो विप्रयुक्त होते नयोगिता हो जाएगा अभिप्रयोगिता न अभिप्रयोगता फिर अनाप्रयोगता अर्थात एक, एक एक के लिए प्रयोग किया मिलाकर एक एक विषय में प्रयोग किया गया एक एक विषय में प्रयोग करें तो विप्रयुक्त नयुक्त करेंगे तो एक उसका विपरीत फिर न करेंगे तो यह पहला जाएगा एक एक विषय में प्रयोग किया गया क्रिया सुहा अभ्यंतर मध्यमासु सम्यक सम्य प्रयोगता कम बाह्य सम्यक मध्यमाशु सम्यक रूप ठीक ठीक बाह्य अभ्यंतर मध्यमा क्रिया जागृत में सम्यक प्रयोग किए जाने पर विद्वान स्वरूप से ना कंपते जो स्वरूप से विचलित नहीं होता है तीसरा भाष्य में तीसरा का ती संख्या का तीन संख्या वाले अकार उकार की मात्रा है ये मृत्युमत मृत्युमते मृत्यु मृत्युमत मृत्यु यासन मृत्यु मृत्यु वाली मृत्यु गोचराद अनिक मृत्यु के विषय में अतिक्रांत नहीं मृत्यु गोचरा है मृत्यु के विषय प्रत्येक ब्रह्म दृष्टि च बिना तदुपासका मृत्युअन प्रत्येक उपासना उसके उपासक मृत्यु के अतिक्रांत नहीं करते है। अब ब्रह्मदृष्टि ब्रह्मदृष्टि तो मृत्यु को उपासना करना है सब संश्ष्ट मिला हुआ मिला करके तीनों मात्र को मिला करके उपासना करेंगे तो ऐसे मृत्यु मात्रा नहीं दोष नहीं किंच आत्मनुन क्रिया से प्रयोगता है ध्यान क्रिया में प्रयोग किया गया ध्यान किया गया किंचोन्य सकता इतर तरह इतर संपर्पर संबद्ध हो करकेयोगता उसका अर्थ करते विशेष ना एक एक, एक विषय में प्रयोग करेंगे तो विप्रयोगता विशेषण नियोगिता एक एक विषय प्रयोगता है। फिर नए समाज कर लगी? अभिप्रवित होगा नयुक्त तो है तो अभिप्रयुता और एक बार नहीं करेंगे तो, तो न अभिप्रयोगता दो बार नहीं करने से पहला जो अर्थ था वही अर्थ आ जाएगा एक एक विषय में प्रयोग किया गया किंतरी विशेषण एक एक ध्यान काली एक में प्रयोग किया गया तीसरे शुक्रिया बाह्य अभ्यंतर मध्यम आसो बाह्य जागृत अभ्यंतर स्वप्न मध्यम सपन मध्यम हो जाए मध्यम हो जाए सपन अभ्य सपन स्थान पुरुष अभी ध्यान रक्षण ध्यान योग क्रिया सम्यक ध्यान प्रयोग किया प्रयोज प्रयोजित कंपति न चलते ज्ञान योगी यथोह विभाग तो अंकार को जानने वाला अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है ठीक तो है जागृत पुरुष वैश्वान विश्व वैषण विश्वम स्थल शरीर जागरित स्थूल शरीर जागृत होता है सपन पुरुष हिरण्य गर्भ रेजस हिरण्य गर्भ ए समि तेजस है व्यस्ती उसका दुष्कान लिंग सरअ सू तो सर और तो स्वप्नावसार्थ ईश्वरात्मा प्राजा ईश्वर है सामस्ती व्यस्ति अव्या सश्रुति अव्याम अभिद्याण सर असशुति तेजा अकारादी तारात्मन यदिध्यान अ ओम जागर स्वन सुति उसका ध्यान तरलक्षण आंसू क्रिया क्रिया ध्यान क्रिया युग क्रिया प्रयुक्त आंसुन सकता अलग अलग प्रयोग करते हैं किन्तु तो है परस्पर अलग अलग है तीसरा मात्रा प्रयुक्ता यदि तीनों मात्रा का प्रयोग करेंगे सबको जान करके उपासना तो करता है न कम पते उसे अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है इससे क्या सिद्ध हुआ अन सर्वात्म के ईश्वरे ब्रह्मी ईश्वर ओंकार आवेदन ध्यान जो सर्वात्म परब्रह्म ईश्वर उसको ओंकार अभेदेन ओंकार ही ईश्वर कहा गया यथोक्त विभाग ओंकार से यथोक्त तीसरे मात्रा श्लोकोक्त विभाग तीसरे मात्रा मृत्यु मत तीन मात्रा मृत्यु वाले तो से मात्रा ऐसा नहीं नहीं वो तो करने वाले से से एवं ओंकार आत्म रूपेण दृष्ट है जागर सप्न सुन तीनों अवस्था विशिष्ट स के साथ त्रय रूपेण तीन मात्रा से अकार उसे एवं विद्वान सर्वात्मक होता सत्मक होता ओंकार हो गया कुतुबा चले कस्मिन में, वो सर्वात्मक हो गया किससे विचलित हो गया कहाँ जाएगा चलन ओंकार तो कुतुबा ठिकाने चलन विक्षेप सबसे सर्वात्मक तेना सर्वात्मक तो हो गया उपासक सव्य अभावार्थ अपने से भिन्न कोई नहीं चलन न संभवती है चलन नहीं हो सकता यदि कुतो हेतु कस्मिन बा विषय चलित कुत हेतु अर्थ में किस से किस हेतु से और किस विषय में भी विचलित होगा अर्थात विचलित नहीं होता है ऐसे उपासक सर्वार्थ संग्रहार्थ द्वितीय मंत्र दो मंत्र उसे अर्थ प्रकाश में से एक मंत्र हो गया अभी द्वितीय मंत्री सब अर्थों को संग्रह करके द्वारा इस मनुष्य लोग को प्राप्त होता है यजय के द्वारा अंतरिक्ष समय शाम भी शाम के द्वारा ब्रह्म लोगों तत्कवय वेदयंती तो कवि कांत उसको जानते समेन एवं आयतने न्यू उन रूप आयतन से प्राप्त करता है विद्वान यम ये अजरम जरा अमृतम अभयम परम चे उसको प्राप्त करता इसे आयतन से ऋग्भेतम लोकम मनुष्य उपलक्षित द्वारा इसमें मनुष्य प्राप्त होता है ध्यान करने वाले सामवेद्रह्म लोकमित साम के द्वारा ब्रह्म लोक प्राप्त करता है तृतीय कवय मेधावी न विद्यावत निकातदर्शी मेधावी उपासक अनुपास उपासधम लोकम ओंकार तीन प्रकार लोक मनुष्यलोक अंतरिक्षोक ओंकार अपर ब्रह्म लक्षण अन्वे तीन प्रकार ओंकार के साधन के द्वारा अपर ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है अनुगछति विद्वासक अपर ब्रह्म प्राप्तअर्थम यह ओंकार प्रयुक्त तेन परम अभी प्राप्त ब्रह्म लोक अपर ब्रह्म प्राप्ति के लिए ओंकार का ध्यान किया उससे पर ब्रह्म को प्राप्त करता है परम अपनी प्राप्त ब्रह्म लोके उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार कैसे परब्रह्म को प्राप्त करेगा ब्रह्मलोके लोके उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार उत्पन्न होगा पर ब्रह्म में उसी साक्षात्कार के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त करता है उक्त से ओंकार से क्रम मुक्ति फलत्व जो ओंकार प्रतीक रूप से कहा गया उपासना के लिए क्रम मुक्ति है फल उसका इतिहास नहीं हो ओंकार परम सत्यं शांतं वो जो परम ब्रह्म परम तत्परम ब्रम् अक्षर सत्य पुरख्य मु तेन ओंकार अक्षर अविनाशी सत्यना पुषाख्योपद्रवरहित विमुक्त जाग्रस्व सुश्रुतिया विशेष सर्वप्रपंच विभिन्त सब प्रपंच जाग्रस्व सुश्रुति आदि भेदल न प्रपंच विशेष प्रपंचरहित शुद्ध स्वरूप अथए जरम जरा रही जरावर्जित अमृतम अमृत मृत्युवर्जित अतः अतएव यस्म जरा विक्रियात अथ अभय इसलिए अभय जरा विक्रिया नहीं जरा वा नहीं मृत्यु आदि नहीं इसलिए अभय यस्मदस्म पर अभयूनुशे पर ज्योतिषय उसे बढ़कर के पता तद्यपि ओंकार आयतन न गमन साधन है न अन्य पर ब्रह्म को प्राप्त करता है ओंकार आयतन के द्वारा, ये गमन का साधन तो है, साक्षात नहीं ओहकार उपासना से ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में साक्षात्कार होता है तो पर ब्रह्म ही प्राप्त करता है क्रम मुक्ति फल ओंकार उपासना ओंकार से पर को प्राप्त करता है भाष्यमी ये अपरम तेन पर हमती है ये ओंकार से अपर को प्राप्त करता है तेन उसी ओंकार से को ही प्राप्त करता है परमपि इति पर तदपि तदपी ओंण आयतन तदप्पी ओंकारेणतन विशेषणा आयतन ओंकार कार ग्रहण तदपि ओंकार ओंकार पहले है था ठीक है तदपि ओंकार दो बार है ओंकार के आयतन का विशेषण के लिए न पुनरुक्ति बुद्धम भाष्य में तेने वारण तत्व परंपरा में कहा था ओंकारण एक बार आया फिर तदप ओंकार आयतन फिर है तो ओंकार आयतन का विशेषण बताने के लिए ओंकारण दोबारा बार आगे है पुनरुत्न तो भाष्य में इति शब्द वाक्य परिस परिस तो मंत्र में अजरम अमरम अमृतम अभयम परम चेति इति शब्द है वाक्य परिसम्ति के लिए किसी प्रश्न समाप्त हुआ आगे सस्ता प्रश्न है मुंडकोपनिषद मंत्र भाग में ही है प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण भाग और भाग की मंत्र भाग की व्याख्या रूप है जो मुंडकोपनिषद मंत्र है उसकी व्याख्या रूप है प्रश्नोपनिषदा कला पंचदश प्रतिष्ठा ऐसा मुंडको भी मंत्र है कर्म विज्ञान इस मंत्र में कर्म भी सह सोल सला नाम परस्म कर्मों के साथ कर्म के साथ सोलह कला अवयोगी पर ब्रह्म में लय कह करके यथा नद्य माना इस मंत्र के द्वारा दृष्टान्त दिया समुद्र में एक हो जाते है दृष्टान्त कथन के द्वारा पर प्राप्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति कही गई है गिरा में मंत्रोर विस्तार विधान जो दो मंत्र मुंडको में है उसका अनुवाद करने के विस्तार के साथ अवकथन करने के लिए ष्ट प्रश्न भी आरंभ करते हईन सुकेशा भारद्वाज पत्र हिना का सुन नाम है भरद्वाज के अपत्य भारद्वाज ने पूछा भगवान हिरण्यनाभ हिरण्य राज्य पुत्र राजपुत्र नाम उपेत्यम प्रश्न अप्रचत भगवान संबोधन है भगवान हिरण्यनाभ नाभ है इसका नाम कौसल कौशल्य कुशला राज्य में होने वाले राज्य पुत्र नाम उपेत्य मेरे पास आकर के एक तम प्रश्न अप्रचत ये प्रश्न पूछा क्या पूछा ओड सकलम भारद्वाज पुरुषम वेद संबोधन करके भारद्वाज ओडश सकल पुरुष को जानते हो अर्थात ता हमको उपदेश कीजिए तम अहम कुमारम नाम ना इम वेद राजपुत्र कुमार को क्या है इसमें नहीं जानता यदि अहम इमाम अवेदी सम कथम ते ना बक्षम यदि जानता तो तुमको क्यों नहीं बताता क्योंकि वो नहीं जानता कहने पर उसमें थोड़ा संशय दिखा तो बोले यदि जानता हूँ तुम्हारा क्यों नहीं कहता योग्य उपेत्य पास में आना शिष्य है विनय के साथ पास में आकर पूछता है तो क्यों नहीं कहता फिर भी संशय उसमें दिख... उसको लगा कि कैसे नहीं जानते ऋषि भारत भारत दे। तो फिर कहते समूल सब परिशिष्य ये हमने तम के साथ जाता है जो मिथ्या भाषण करता है चुप तो चाप रथम और जैसा रथ कर गए वापस चला गया वह जो पूछा था सोलो सकल पुरुष क्या है तम त्वा पुछामी क्वा सो पुरुष ही थी मैं उसी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ ये सोलह सकल पुरुष कहा है टीकाने तस्व पूर्वेण संगतिम उथ अनुवाद पूर्वक मान पुरो, पुरो ग्रंथ के साथ ये स्पष्ट प्रश्न का कोई संबंध है ए? उसको कहते कैसे उत्तार्थ अनुवाद पूर्वक पहले जो कहा गया उसका अनुवाद करके संबंध बताते समस्तम जगत कार्य कारण रक्षण सह विज्ञात्मना परस्ट अक्षर सुश्रुति काले संतिष्ठ जगत संपूर्ण जगत कार्य कारण रक्षण सूक्ष्म जितने जगत सह विज्ञानात्म ना विज्ञानात्म जीव के साथ सब कुछ परस्मिन अक्षरे पर अक्षर ब्रह्म में संपतिष्ठते समित हो जाते अक्षर से कारण तो सिद्धि प्रलय भी तस्म लय माँ अक्षर है कारण सब का जगत का कारण सिद्धि के लिए प्रलय भी तस्म लय माँ प्रलयी उसमें लय होगा कामर का प्रलय भी तस्मिन अक्षर सम प्रतिष्ठा थे जगत काल में जिसमें रहते प्रलय काल में भी उसमें ही प्रतिष्ठित होते है जगत तथे उत्पत्त जिसमे लय होंगे उससे उत्पत्ति होती लय तो आधारत्व तो ने टीका में कहा कारणत्व तो लय का आधार होने से कारण होगा क्योंकि कारण में ही लय होता है तद प्रयोजन माह कथन का प्रयोजन क्या है नहीं कार्य से संप्रतिष्ठान कार्य का की प्रतिष्ठा कार्य का लय लय अकारण में में नहीं होता होता है में है कारण इसलिए वही ब्रह्म कारण है उत्तन से आत्मा ने सब प्राणोजाय थे आत्मा से प्राणाधिक कहा गया ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है जगत मूलंत परिज्ञान परम श्रे सर्वोपनिषदा निश्चित अर्थ जगत का जो मूल है कारण उसके से परम से मुख्य ही सब उपनिषद का निश्चित अर्थ है जगत का मूल कारण का वस्तुतः तो शुद्ध ब्रह्म कारण भी नहीं है कार्य कारण आदि तो माया विशेषता नहीं है नया विशिष्ट ही जगत का कारण है अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान से मुख्य है न्ञान यद्यीय आत्मज्ञात मुक्ति अद्वितीय आत्म ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य जो कार्य कारण नहीं है कारण नहीं है न कारण ज्ञान ज्ञात कारण ज्ञान तो कारण होता है नया विशिष्ट सोपाधिक हो गया उसके ज्ञान से मुख्य नहीं तथा तस् कारण से तद व्यक्तिरिक अभाव तो कारण होने से कारण से अतिरिक्त तो कार्य नहीं है कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं उपाधान कारण तद तद् ज्ञान सिद्ध थे तस्वीर भ्रमण अद्वितयत्व ज्ञान सिद्ध होगा अदित्य कारण होने से उसे उपलक्षित शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होगा यदि तादृशात्म ज्ञात परम से पहले कारण तेनालीयन हो जाए कार्य के विषय कारण अद्वितीय कारण एक कार्य बहुत कार्य कारण से अतिथि नहीं तो एक कारण है ज्ञान हुआ उसके बाद उस शुद्ध स्वरूप ज्ञान हो जाए कार्य मिथ्या है तो कारण तो भी कोई धर्म नहीं है शुद्ध स्वरूप ज्ञान होगा इसी ज्ञान से परम से मुख्य होगा ऐसे कहा गया है ऐश्वर्य में आत्मा वी सहितम एव पुरुषम ब्रह्म तत्म अवश्य पुरुषों को तत्तन व्यापक है इसको देखा प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञान ही ब्रह्म है प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म आत्मना अमृत समूप एक उपक्रम आरम्भ करके कहा गया आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य जिसका है गुरु वही पुरुष ब्रह्म को जानता है अत समी जो ज्ञान हो जाता है तब तो तो से है, पर एक आत्मा को भी जानो अन्य वाणी को छोड़ दो अमृत शेष से, से तो मोक्ष का साधन ही कहा गया है अहम ब्रह्मास्म ये भी कहा गया तस्मात् सर्वम अभवत ऐसे तो ज्ञान होने से सर्वरूप हो गया इत्यादि निश्चित इत्यादि निश्चित है अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान से मुख्य आत्मज्ञान आदि सर्वात्म भाव ऐसे ही ऐसी आत्मज्ञान प्रत्येक तो आत्मा ही ब्रह्म है उसके ज्ञान से अहम इसी ज्ञान से सर्वात्म भाव सर्वरूप हो जाता है वही श्रेय मुख्य कहा गया इतिहास अनंतरम चीम स सर्वज्ञ सर्व हो जाता है, है ठीक मैं, कहा गया, उसका अनुवाद करके आगे जो कहने वाले वर्तिष्य मान उसको कथन करते है वक्तव्य तद अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञमी ये भी कहना है जो अक्षर ब्रह्मे सत्य पुरुषाख्य को other... कुत्र भी उसको कहा जानना है तदर्थ एम प्रश्न आरम्भ सत्य ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा उसके लिए ये कहा प्रश्न आरम्भ करते द्वारा तस्वीर प्रत्येगात्म ज्ञानार्थम पहले शरीर के अंदर ही सोलह सक्र पुरुष कथन कहेंगे उसके द्वारा वही प्रत्येगात्म ही प्रत्येक आत्म ज्ञानार्थम प्रत्येगात्म आत्म तो ऐसे ज्ञान के लिए यह कथन करना है प्रश्न है। प्रश्न आरम्भ थे ऐसे प्रश्न सिद्धा करके अच्छी तक अन्ना ख्यान मुझे ऐसे राजपुत्र आकर पूछा था उसके बाद में इसे उसको कहा नहीं जानता हूँ उसको संदेह हुआ फिर मैं क्या नहीं जानता क्यों नहीं कहता संदीर्ण पर फिर उसको कहता है यदि झूठ बोलेंगे तो सुख जाता है इतने तो वृत्त का अन्नाख्यान अतीत का कथन ऐसे हुआ था ऐसे कथन करने का क्या अभिप्रायन तो विज्ञान से दुर्लभ तो क्या है ना विज्ञान ऐसे ज्ञान दुर्लभ है ज्ञान दुर्लभत्व तो ख्यापन करके तल्धअर्थम मुमु यत्न विशेष उत्पादनार्थम ऐसे ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य विशेष यत्न करे यत्न विशेष कराने के लिए ऐसे बुप्त ऐसे कथा रूप से कथन करना ऐसे से ज्ञान दुर्लभ राज कितने रथ में चढ़कर आया था ज्ञान के लिए मुझे मालूम नहीं तो नहीं बता पाया फिर ज्ञान के लिए अभी उनके पास प्रहलाद महर्षि के पास गए एक वर्ष रहने के बाद फिर प्रश्न कर रहे तो ज्ञान कितने दुर्लभ हो तो कथन करने से मुख्य हो विशेष यत्न करे ज्ञान प्राप्ति के लिए इसलिए वृत्त अन्ख्यान अतीत का कथन हे भगवान हिरण्यनाभ नाम तो हिरण्यनाभ कौशल्य राजपुत्र माम उपैत प्रश्न प्रश्न नाम है हिरण्यनाभ कौशलायाम भव कौशल्य राजपुत्र राजपुत्र कंसे जाति क्षेत्रीय जातिश्री क्षेत्र उपेत्य उपगम्य पास में आकर उप गम धा ग्य धा प्रयोग करते गम तो अभिनय के साथ आकर एतम प्रश्न उच्य उच्यम प्रश्न अपृछत प्रश्न पृछ प्रश्न प्रतव्य मत षोडोडो कला, कला। तत्व तो तम षोड कलम पुरुषोड संख्या का कला कला तो का तो अवय अवयव इव तो तो अवयता नहीं आत्मा अवयतुल्य आत्मनि अविद्यात रूपा आत्मा अविद्या से आरोपित सोलह तो कला अवयव जैसे युष जिस पुरुष में सोलह तो अवयतुल्य अद्या है अवयव तो स्वयं षोडश कला वाला। तम जानी भारद्वाज कला जानते हो प्रश्न। तो करने